परमार्थ विज्ञान फल क्रिया अनुपत्त्य है इस सिद्धांत ने जवाब दिया इसका विस्तार से करके समझाएंगे जो परम है विषय परमार्थ परम विषय ब्रह्म उसकी विज्ञान उत्पत्ति में स्व से भिन्न कोई फल नहीं होता फल आदर्शने क्रिया अनुपत्त्य है उत्पत्ति नहीं हो सकती इसको समझाने के लिए पूर्व पक्ष उठा रहे देखिए क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव होता है अर्थ प्राप्ति के लिए अनर्थ निवृत्ति के लिए कर्म किया जाता है और यह दोनों ही असंभव नहीं है इसे समझा रहे हैं। ये उत्तम कर्मण एव च आत्मज्ञान कर्म संबंधी छ इत्यादि तब पूर्व पक्ष ने कहा कर्मी को ही आत्मज्ञान में अधिकार है और यह आत्मज्ञान कर्म संबंधी है इत्यादि जो उसने कहा था वह संभव नहीं है तो परम ये आप वस्तु क्या है वह ब्रह्म है। परम ब्रह्म है ब्रह्म कैसा है दो विशेषण दे रहे हैं आपलिए कोई चीज है नहीं प्राप्त काम वाला है आप तक आमम और वह अनर्थ की निवृत्ति करे उसके लिए कर्म करना पड़ेगा तो वो भी नहीं क्योंकि सर्व संसार रूपी जो अनर्थ है वह दोष से रहित है सर्व संसार सर्वसंसारोष रूपा जो अनर्थ से रहित है ऐसा ब्रह्म इसलिए अप्राप्त का प्राप्ति के लिए कोई कर्म की पेशानी नहीं है और अनर्थ निवृत्ति के लिए भी कर्म की अपेक्षा नहीं है क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप ही मस्वरूप है और सर्वसंसारजित स्वरूप है ऐसा ब्रह्म अहम अस्मी आतत्न विज्ञान ऐसा जो हम है वह मयु इस प्रकार के आत्मस्वरूप विज्ञानोत्पत्ति में कृतेन कर्तव्येन वा प्रयोजन आत्मनो पश्यत फलदर्शन क्रिया न कृतेन कर्तव्य प्रयोजन महात्मश्यकता अपना कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है उसको हर व्यक्ति के अंदर दो ही प्रकार का प्रयोजन होता है एक तो अर्थ प्राप्ति दूसरा अनर्थ का निवृत्ति यही प्रयोजन कोई अनर्थ आया हो सामने उसकी निवृत्ति करना चाहता है और जो अप्राप्त अर्थ है उनको प्राप्त करना चाहता है ये दोनों प्रकार का प्रयोजन में से कोई प्रयोजन अपना उसको नहीं दिखाई दे रहा है कृत कर्मों के द्वारा हो जाए कर्तव्य के द्वारा हो कृतेना वा अपश्यतः फल फल दर्शने क्रिया ये, ये भी प्रयोजन रूपा कृतव्योजन अपेक्षा ही नहीं रह गया अत जो है फल की अपेक्षा न होने से क्रिया वह कुछ भी नहीं करेगा क्रिया उपन्न नहीं है उसके लिए अत पहले अनुष्ठान की कर्मों का और आगे अनुष्ठान किए जाने वाले कर्मों का किसी के साथ भी इस आत्मज्ञान का कोई संबंध नहीं है केवल के के लोक संग्रह के लिए होता है इस आत्मा के सब का कोई संबंध नहीं है असंबंध है कर्तव्य ने संबंध हो दूर आपात तो वक्त कृत्युम ग कर्मों का भी जब आत्म के साथ कोई संबंध नहीं है कर्तव्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है वह दूरदयी खंडन हो गया यह बात ज्ञापन करने के लिए भाष्यकार ने कृदेना कर्तव्य के साथ कृत शब्द को भी जोड़ दिया पूर्व पक्षी कह सकता है फल आदर्श ने पी नियुक्त करो नब पूर्व पक्षी कहेगा फल आदर्श क्योंकि प्रश्न उठा विद्वान जो है कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए विद्वान को भी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि क्यों पूछा गया क्यों करना चाहिए तब दो पक्ष उठाएगा उसने या तो प्रयोजन की अपेक्षा से या तो नियोग की वजह से प्राभा कर में नियोग माना जाता है वेदों ने कहा कि इससे विद्वानों और विद्वानों सबको करना ही पड़ेगा ब्रह्म के बाद भी करना पड़ेगा मोक्ष के बाद भी करते रहना पड़ेगा क्योंकि वेद ने कहा का आदेश है ऐसा करता है। जब प्राभा कर्म के अनुसार विधि का विधान का विधान के वजह से आगो करना ही चाहिए और दूसरा पहला पक्ष प्रयोजन प्रयोजन को खंडन कर दिया प्रयोजनों को तो देश करके वह तो कर्म नहीं करेगा क्योंकि एक बार जो व्यक्ति ने अहम ब्रह्मा स्व कर लिया उसके वह स्वरूप ब्रह्म ही उसका आप इसे कोई अपराध की प्राप्ति की कामना नहीं हो सकती इसलिए अपराध प्राप्ति के प्रवृत्ति नहीं होगी और अनर्ध की निवृत्ति के लिए भी कोई कर्म करेगा नहीं क्योंकि संसार सर्व संसार दोष रहित ब्रह्म स्वरूप है ऐसा स्वरूप में रागत शादी का भाव होने से अनर्धन निवृत्ति की अपेक्षा भी नहीं रहा किसी प्रकार का प्रयोजन न होने से वह कोई भी कर्म नहीं करेगा और कृत कर्मों के, के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है कर्तव्य के साथ भी संबंध नहीं है अधिक कर्म कहीं उसके दृष्टिकोण से अभाव हो जाता है पूर्व पक्ष ने कहा दूसरा पक्ष नियोग की वजह से विद्वा को भी अवश्य कर्म करना चाहिए और दूसरा पक्ष जो पूर्व पक्षी का है उसको उठा रहे फल आदर्श ने भी नियुक्त भले कोई प्रयोजन उसका तो नहीं दिखाई दे रहा है किंतु नियोग है ना मम इलम करता भी वेदे न आदि तत्व वेद के द्वारा आदेश दिया हुआ है मेरा कर्तव्य है ऐसे जानता है अतः नियोग का विषय होने से वह विद्वान भी नियोज्य कोटि में आ जाएगा उसके द्वारा कर्म अवश्य कार्य का कार्य है भले कोई प्रयोजन हो या ना हो तो नहीं भाई नत्म असंक्त ज्ञानी न हो मम इविथि बुद्धिर्भवधि शांति स्पष्ट दिखा रहे हैं आत्मा का असंित्त जो ज्ञान हो गया जिस व्यक्ति को उसके मम इव कर्तव्य ऐसा बुद्धि नहीं हो सकती है इसे उसके प्रति भी नियोग का कोई असर नहीं होगा जैसे सिद्धांत में कहा नियोग अविषय आत्मदर्शनाद इष्टयोग अनिष्टियोगपायर्थ योति सनियो विषय दृष्टो लोक है न तभी प्रीतो नियोग अविषय परमात्मदर्शी कत्मदर्शन है उन्हें से नियोग का विषय नहीं होता नियोग अविषय आत्मदर्शनाद जिस व्यक्ति आत्मा का अनुभूति हो गई वह किसी भी विधि का विषय नहीं हो सकता विधि का विषय कौन होता है अभी समझा रहे अनुभव करता है यह मे जो अमुक मेरा इष्ट है उसका मेरे साथ योग हो जागे अमुक मेरा अनिष्ट है उसका मेरे साथ वियोग हो गए इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग ऐसा प्रयोजन को जो व्यक्ति अनुभव कर रहा है वह व्यक्ति क्या करेगा उस प्रयोजन को उपाय को जान लेगा अनिष्ट प्राप्त को उपाय क्या है इष्ट के योग का उपाय क्या है जिष्ठ है उसकी प्राप्ति का क्या साधन है और अनिष्ट के निवृत्ति का क्या साधन है यह जानने वाला जो पुरुष होता है यो योग भगवती सनियोग विषयों वही नियोग का विषय होता है ऐसे लोक में भी देखने को मिलता है दृष्टम स्वास्थ्य औषध मानो ही रुकना दृश्य एक नंबर टिप्पणी में स्पष्ट समझाया दृष्टान लोक जैसे एक रोगी आदमी है वो वैद्य के पास गया क्योंकि रोग का निवारण करना उसके लिए इष्ट है अनिष्ट जो रोग का वियोग क्या है स्वास्थ्य इस समय उसका वियोग हो रखा है और उसका योग चाह रहा है नहीं और अनिष्ट का योग हो रखा है रोग उसका वियोग चाहता है इष्ट का योग मैंने स्वास्थ्य का योग और अनिष्ट का वियोग मैंने रोग का वियोग चाहता है उसके लिए वैद्य के पास जाएगा उसके लिए उपाय बताएगा भाई ये दवाई ये खाओ साथ तक बोलेगा ये खाना ये नहीं खाना ये तुमको दवाई तो दे रहा हो तुमको दमे की बीमारी है श्वास उड़ रहा है तुमको हमने दवाई दे दिया खट्टा नहीं खाना कच्चा टमाटर वगैरह कोई कच्चा चीज नहीं खाना और जो भी खाओगे बढ़िया पकावा होना चाहिए ऐसा चीज खाओ उसने बोला कि नहीं बोला और उसका पालन करोगे तब तो, तो दवाई लाभ भी करेगा तो जो विधान कर दिया वो आपको इधम इतम कुलयात इधम न कुर्यात तो वो आप पालन करोगे तो विधि का विषय हो गए कि नहीं हो गए वही व्यक्ति विधि का विषय होता है जो व्यक्ति इष्ट का योग चाहता है और अनिष्ट का वियोग चाहता है न तो तथा तो विपरीत और जो उसका ठीक विपरीत न इष्ट का योग न अनिष्ट का वियोग चाहता है इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग दोनों ही उसके लिए मिथ्या है दृश्य है उसके लिए कोई फर्क पड़ता है नहीं ऐसे व्यक्ति विधि का विषय नहीं हो सकता नियोग ब्रह्मी इसलिए ब्रह्मी नियोग का अविषय ही होता है पिसन। चेत दर्शियों नियोग आविष्योपि सन यदि नियोग का अविषय होता भी ब्रह्मतत्वदर्शी को भी आप नियोग का विषय कर डालोगे फिर बताओ नियोग का अविषय कौन बचेगा कोई तो नियोग का विषय होगा विधि का विषय सारा संसार यदि विधि का विषय ही रह गया फिर विधि का अविषय कौन होएगा? कोई ना कोई तो विधि का अविषय भी होगा विधि से परे विधि निषेध से परे भी कोई जरूर होगा यदि सबसे विधि निषेध के अंतर्गत आ जाएंगे फिर तो नियम ही व्यवस्था नहीं बन कश्ठित नियुक्त ऐसा कोई नहीं रह गया कि जो नियुक्त न हो इस सर्वम कर्मा सर्वेण न सर्वदा कर्तव्य प्राप्त होती फिर तो सकल कर्मों को तो सभी के द्वारा सदा करना चाहिए ऐसा हो जाएगा जैसे राजा राजस्व ने जेत विधि है ना राजा राजस्व ने जेता क्या बोलता है इस विधि का विषय कौन है क्षत्रिय अर्थात क्या हुआ इस विधि का अविषय कौन है ब्राह्मण वैशिष्ठ मानना पड़ेगा ना क्योंकि राजा राजस्व जो क्षत्रिय है वही राजस्व या कर सकता है राजा राजस्व ने जे तो यहां पर क्या होगा समस्या कि आप इस नियोग में या नियोग विषय नहीं मानोगे और नियोग का अविषय को नहीं मानोगे व्यवस्था सक लोगों को यह मानना ही पड़ेगा इस नियोग का विषय क्षत्रिय है और इस नियोग का अविषय ब्राह्मण वैश्य शुद्ध है इसी प्रकार ब्राह्मणों वसंत ग्रीन आदि गीता बोल दिया जब वसंत ऋत्व में अग्नि आधान रूपा का जो नियोग हुआ इस नियोग का विषय कौन है ब्राह्मण अर्थात वसंत ऋतु में अग्नि आधार रूप नियोग का अविषय कौन हो गया क्षत्र वैश्य शुद्ध इस प्रत्येक नियोग में कोई विषय होता है कोई उसका अविषय भी होता है सामान्य विधिया छोड़ करके जितनी विशेष विधिया है सभी कई नियम है इसी प्रकार यहां पर वेद का सकल विधियों को इसे वेद में क्या कहा आपने विधिया कितनी प्रकार की है तीन ही प्रकार का अपूर्व विधि नियम विधि पर संख्या विधि अपूर्व नियम का कहना है कि भाई आपने होते बात कैसे कह सकते हो सभी के सारी की सारी दुनिया नियोग के अधीन आ जाएगा ऐसा नहीं हो सकता नियोग का अविषय भी जरूर मानना पड़ेगा तथा राष्ट्रीय आदि में आप मानते हो इसलिए ये बात उठाया गया हम आपसे पूछते हैं यदि नियोग का विषय भी है ब्रह्म ज्ञानी भी नियोग का विषय भी है उसका नियोजन कौन करेगा पुरुष विशेष करेगा या वेद करेगा अरे जवाब जो, जो हो रहा है नियोग जो है पुरुष विशेष को लेकर यदि पुरुष विशेष नियोग करता है कहते हो यह असंभव है आद्य विदुषा ईश्वरा तत्व ज्ञान सर्वनियोक्तृत्व स्वनियोज्य अन्य न अोज न संभवी स नियोक्त शक्य है न सर्शी ब्रह्मदर्शी वह किसी के द्वारा भी नियोजन करना संभव नहीं है किसी के न पुरुषेण ऐसा ना। वेदे नही पुरुषे अगला जो प्रकटक है वो वेद प्रकट है इसलिए विकल्प कारण देखो किंच नियुक्त अस्य किम इस ब्रह्मात्म का नियुक्त भी कौन होगा यह कचन पुरुष जो कोई पुरुष इस ब्रह्मज्ञानी को विधि विधान के अधीन कर डालेगा वेदो वेद पहला प्रश खंडन कर दिया कोई पुरुष जो है ना ब्रह्मज्ञानी को विधि का विषय नहीं बना सकता आद्य विदुष ईश्वरात्म ज्ञान विद्वान जो है वह ईश्वरी मई हूं अशोचित नच्छ विरोधात्व विरोध हो जाएगा न संभवित्या बल्कि उल्टा ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही है और ब्रह्म सर्वनियोक्ता है कि ब्रह्म के भय से सूर्य चंद्र नक्षत्र सब काम कर रहे हैं अब जो कौन डराएगा कौन विधि का दिन कर देगा कोई नहीं कर सकता आदमी संसार का कोई हिरण्य भी वो भी आत्मा हो गया अथि हिरण्य गर्भ भी उसका नियंत्रण नहीं कर सकता अत तो वेद नियोजन करेगा आम न्याप्रभावत् नहीं स्विज्ञानो थे ना नहीं कर सकता। कि किसे प्रकट हुआ? ब्रह्म से, भूतस्य ऋग्वेद इत्यादि है। वह ब्रह्म से ये जो कैसे निश्वास के समान आपका जो निश्वास जैसे स्वाभाविक चल रहा है वह स्वाभाविक रूप से प्रकट हो गया कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा वेद को प्रकट करने ऐसा है मंत्र बोलते ब्रह्म से वेद प्रकट हुआ और ये वेद के ब्रह्म का वांग्मयी स्वरूप है अब ब्रह्म से अभिन्न है वो कैसे भ्रम को नियोजन कर देगा भ्रम से प्रकट हो और ब्रह्म से अभिन्न वह ब्रम को नियोजन कर दे ये कैसे हो सकता ये नहीं हो सकता इसलिए कहते हैं आम नय से आम नया भी उस ब्रम रूप से उत्पन्न है अतः न ही स्विज्ञानोन जो स्वस्वरूप ज्ञान से उत्पन्न हुआ वह वेद वे, वेदे न वचा वेद वाणी के द्वारा स्वयं ही नियोजित स्वयं नियुक्त नहीं हो सकता जैसा यहां बहुविध स्वामी अविवेकी ना, ना जैसा लोक में देखा गया बहुविध स्वामी को अविवेकी भृति के द्वारा नियोजन नहीं किया जा सकता कि ब्रह्म पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और उससे अभिन्न और उससे उत्पन्न वेद हमेशा लोक का अनुकूल जितनी जरूरत तो तो उतनी ही प्रकट होता है इसलिए तो वेद हमेशा पूर्ण ज्ञान रूप नहीं होता अपूर्ण होता है ब्रह्म पूर्ण है और उससे उत्पन्न वेद अपूर्ण है हमेशा वेद जो है पूर्णतया प्रकट ही नहीं हो सकता क्योंकि वेद पूर्ण वेद तब प्रकट होगा जब सब प्रकार के जीव प्रकट हो जाए इस संसार में और सब प्रकार के जीव तो एक साथ पैदा हो नहीं सकते अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार के जीव पैदा हो रहे हैं एक ही ब्रह्मांड में समस्त जीवों की उत्पत्ति होती नहीं अनंत ब्रह्मांड बनाया भगवान ने जहां जैसा जीव होंगे उस क्वालिटी वाले जीव को ब्रह्मांड में फेंकते रहता है ट्रांसफर होता है इस ब्रह्मांड से दूसरा ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड से तीसरे ब्रह्मांड में डालते रहेंगे विथ प्रमोशन हो सकता है विथ डिमोशन हो सकता है या प्रमोशन डिमोशन जैसे के भी ट्रांसफर हो सकता है वैराग्य मातव बोल रहे थे ये कलुग समाप्त होते तो फिर सत्य हो जाएगा तो हम वहां सत्य में जन्म लेकर मुक्त हो जाएंगे क्या कर? तो हो जा ये क्या जरूरत है साधना करने का खाओ पियो तो मोज ग्रोधी कलियुग में अनंत ब्रह्मांड ना तुम चिल्लाते हो वैष्णव लोग अनंत ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड है जब अनंत गारे हो इस यही एक कलियुग खत्म हो जाए सत्यु भले ही यहाँ आ जाएगा लेकिन दूसरे देव कहीं और कलुग होगा तुमको वहां ट्रांसफर कर देंगे भगवान क्या तू तो भंडारा खाते रहा आप जाए दूसरे कलयुग में इससे भी भयंकर कलयुग वाला जो ब्रह्मांड में भेज देंगे उनके पास तो बहुत सारा ब्रह्मांड पड़ा हुआ है कहीं भी भेज देंगे तो वो क्या कर लोगे कुछ नहीं करते भुगतोगे इसलिए सुधर जाओ अभी राम राम राम अच्छे तरह से कर लो चल तो भंडार के चक्कर में नहीं रहना ताकि यही मुक्ति हो जाए इसलिए श्रुति ने कहा यह छेद अविदीत अत सत्यमस्ती नो छेदेत महति विनष्टि ही इसलिए सकल ब्रह्मांड में क्या हो रहा है किसी ब्रह्मांड में वेद का कुछ हिस्सा प्रकट हुआ किसी अन्य कुछ और वेद प्रकट हुआ अन्य और वेद प्रकट हो रहा है वो अपूर्ण ही होता है इसलिए आप पूर्ण जो ज्ञान है वो तो पूर्ण ज्ञान का नियंत्रण कर सकता है क्या जिस तरह का नौकर है विवेक की मालिक जो संपन्न है उसको नियंत्रण करेगा क्या इसे कहते हैं बहुविद अविवेक ना भे ना भी ऐसा न हो जाएगा ना भी नियोज्य नियुज्य मध्यम दीपन दहनी दीपन क्रियापल तो जोड़ दिया जाएगा नहीं तो स्वयं कर्म स्वयं करता है ना कर्ता वेद का कर्तव कौन वेद का प्रकट कौन किया ब्रह्म और उस वेद ने किसका नियोजन कर दिया ब्रह्म को नियोजन कर देगा मैंने नियोज्य स्वयं हो और प्रकाशक भी स्वयं हो गया कर्म करते विरोध हो जाएगा ये यदि कारण ना अयोज्य भाव अभी आमनाये नियोज्य सैत द्वितशंक्य आम्नाश्वरता आपन्न स्वानपुर ग ईश्वरता प्राथु स्विज्ञान सर्भ्रमशे उत्पन्नुवा स्वचन स्वचित कर्मकर्तृत्व विरोधा न संभवती स्वास उत्पन्न वस्तु से, से स्वयं नियोज्य हो जाए फिर तो कर्म कर्त विरोध हो जाएगा इसलिए वह भी संभव नहीं वेद भी ब्रह्मज्ञानी को विधि विधि के अधीन नहीं कर सकता पूर्व पक्षी कहता है लेकिन आमनाय तो नित्य है आमनाय से नित्यत्व तो सती स्वातंत्र सर्वान प्रति नियोक्तृत्व आमनाय नित्य है और स्वतंत्र भी सबको नियोजन कर डालेगा किसी को छोड़ेगा नहीं वो सर्वान प्रति सर्वान मने विद्वान विद्वान ब्रह्म ज्ञान ज्ञान सबके प्रति सामर्थ्य दोष आदोष विरोध हो जाएगा उसकी स्वतंत्रता कही जाती है जैसे स्वतंत्र कर्ता कह दिया है ना जो कर्तृत्व है वो स्वतंत्रता के आधार पर कर्तृत्व संज्ञा होता है कीदृश स्वातंत्र स्वता है क्या वो जिस क्रिया का उस क्रिया को कर कही गई है ग्राम गमन रूपी क्रिया का कर्तमता आपकी मर्जी है अश्वन ग पदाभ्या यान ग अन्य प्रकार कर है उस सामर्थ्य को लेकर स्वतंत्रकर्ता सूत्र बनाया है नवतंत्र स्वतंत्र आप हो जाएंगे ऐसा नहीं है उसी प्रकार वेद भी सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है उसकी स्वतंत्रता केवल अविद्यावान पुरुषों पर अधिकार है अविद्यावान पुरुष जो इष्ट का योग और अनिष्ट का वियोग चारा है, उसी पर केवल वेद पूर्ण रूपेण अपना अधिकार चलाता है बाकी पुरुष का कोई अधिकार नहीं चलता उसको समझा रहे उत्तर उच्च दोषात्म तथापि तो यद्यपि आपका कहना ठीक है वो नित्य स्वतंत्र सबके प्रति नियोगता है फिर भी सर्वे सर्वदा सर्व श्रिष्टम कर्मो उत्तर दोष हो अपरिहार्य वो सब पहले दोष दे चुके हैं यदि वहां परिसर से सभी पर नियोजन करने लग जाए फिर तो सभी के द्वारा सकल कर्मों को सकल समय सभी समय में करना पड़ जाए अनियोज्य को भी अनियोज्य कौन है ब्रह्मात्मदर्शी ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी उसको भी नियोज्य मान लोगे अंतिम पंक्तियानगिरी अनियोज्यपिचे कर्तव्य विदुषा अनुच्च अनियोज्य कर्तव्य अनियोज्य है उसके परतव्य कहोगे समस्त विहित कर्म सर्वे ना संकोच हित संकोच कर्म में कोई हेतु तो नहीं रह जाएगा राजनी चेद इत्यादि ब्राह्मण भी वैश्य भी सब कर सकते हैं शूद्र भी कर्म करने लग जाएगा सभी पर कोई भी नियम नहीं रह जाएगा व्यवस्था नहीं रह जाएगी वह दोष अपरिहार्य हो जाएगा आपके लिए तब पूरे पक्षी कहेगा तभी शास्त्र ने विजियत असंघी ब्रह्मा तत्व ज्ञान भी ये शास्त्र के द्वारा ना असंघी ब्रह्म तत्व ज्ञान से कर्म कर्तव्यतायाच दोनों के दोनों असंग है यह ब्रह्म ऐसा जो ब्रह्म ही आप हैं यह ज्ञान भी किसने दिया वेद नहीं दिया और कर्म कर्तव्य कौन देख रहा है वेदी कर रहा है। इसने वे कर्तव्य प्राप्त होने से कर्तव्य का बाल कैसे हो जाएगा गुरु पक्ष कहना है दोनों श्रुति प्रतिपाद्य प्रति है श्रुतियों ने ही कर्मों का विधान किया श्रुतियों ने ही आत्मज्ञान का विधान किया और आप क्या कर रहे हो आत्मज्ञान तो के द्वारा कर्म कर्तव्यता का बाध कर दे रहे हैं ये एक बार आत्मज्ञान तो पैदा हो जाए तो आप कर्तव्यता सहित हो गया विधि निशे से बाहर हो गया ऐसे कैसे होगा एक दोनों शिक्षा दे रहा है हमें दोनों बराबर बल वाला है तथ्य शास्त्र नहीं शास्त्र के तरह विहित है और अपी के द्वारा कर्म भी शास्त्र के द्वारा विहित है समझा रहे हैं को कर्म जिस प्रकार से कर्मों में शास्त्र विहित है तथा आत्मज्ञान आत्मज्ञान भी, आत वा आत भी।, तो भी उसी कर्मी के प्रति शास्त्र के तरह विधान किया गया ऐसा ही मानना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता विरुद्धार्थ बोध का कहते विरुद्ध अर्थों का बोध श्रुति नहीं करा सकती है श्रुति विरुद्ध अर्थों का बोध नहीं करा सकती है। पर विरुद्ध अर्थ का उपदेश हो रहा है तो मतलब अधिकारी भेद मानना पड़ेगा एक व्यक्ति उपदेश दे रहा है और कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बोल रहा है अब ये नहीं सोचना चाहिए आदमी बदल रहा है उल्टा पुलटा बोल रहा है वृद्ध बातें कह रहा है ऐसा नहीं है आदमी परस जो कह रहा है तो समझो अधिकारी भेद दृष्टिकोण से कह रहा है किसी अधिकारी के लिए कुछ कहा किसी अधिकारी के लिए कुछ कहा किसी अधिकारी कुछ कहा इसको तो ना समझने लो मूर्ख लोग उल्टा पुलटा व्याख्या कर देंगे बुद्ध भगवान गई तो हुआ हुआ जो जैसा आया जैसा प्रश्न पूछा उसके अंसर उसको जवाब दे दिए अधिकारी भेद से उन्होंने जवाब दिया आओ उसको समझे बुद्ध भगवान प्रसवुद्ध बात कैसे कह सकता है नहीं कह सकता ऐसे सारा प्रदेश मिलाकर खिचड़ी कर दो तो अत्यंत वृद्धता कैसे करते वो फिर त्रिपिटिका बनाया तीन पेटी रख दिया धर्म संबंधी उपदेशों को एक में डाल दिया संबंधी उपदेशों को दूसरे में डाल दिया सामान्यों को तीसरे में डाल दिया सूत्रोत सूत्र पिट्टिका विनय पिट्टिका धर्म पिटिका तीन पेटी सूत्रवत बातों को सूत्र पिटिका धर्म संबंधी धर्म पिटिका विनय संबंधी विनय पिटिका त्रिपिटिका फिर उनको उन्होंने ग्रंथ बना दिया उसको भी ढंग से अध्ययन करके क्रम बिठा के ग्रंथ बना दिया उसको आधार बनाकर चार संप्रदाय हो गए शून्यवादी माध्यमिक क्षण बाह्यार्थ शून्य क्षण योगाचार बाह्यार्थ अनुमेय क्षण विज्ञानवादी और बाह्यार्थ प्रत्यक्ष क्षण विज्ञानवादी ये सब से सीकांत विवेकहीनता से गड़बड़ कर लिया लोगों ने क्योंकि उन्होंने जो उपदेश आधिकारिक बेसुपेज दिया कथा में एक बार एक बुढ़ियाई बहुत रोई एक ही बेटा था मरा था मर गया वो अरे आप महान ज्ञानी सिद्ध पुरुष है भगवान मानते लोग हमारे बेटे को जिंदा कर तो उन्होंने कहा ऐसा करवा तो इसको मैं जिंदा कर सकता हूं तो बड़ी बात नहीं एन ऐसा घर से तुम्हें सरसों लाना पड़ेगा जिस घर में कभी किसी की मौत हुई नहीं जिस घर के कोई व्यक्ति को मरा ही ना हो दादा परदादा परदादा परदादा परदादा जितने सब जिंदे हो ऐसे घर से जाओ सरसों जिस घर में जाके पूछती है जादा, दादा तो जिंदा उसके बाप तो जिंदा है नहीं पिताजी पिताजी और उसका पिता दादा और उसका बाप परदादा कोई जिंदा ही नहीं ये हर घर जिस घर में गई मरे कोई ना कोई लौट आई ऐसे कोई घर ही नहीं इसका मौत हुआ ही नहीं सरसों नहीं ला सकी तो समझी बात इसलिए इसको जिंदा करके भी क्या होने वाला है तो तो राम राम कर चुपचाप बैठ इसको जिंदा कर भी मरना तो भाई ऐसा कोई घर नहीं जिसमें मौत नहीं है तो तेरे घर में मौत में तो कौन सा बड़ा आश्चर्य की बात आगे पीछे मौत होते रहते हैं बच्चा पेट में मर जाता है कोई पेट से निकल के मरता है, कोई दस साल है कोई, कोई पच्चीस साल कोई पचास साल कोई सौ साल, साल। कितने की उम्र में तो मरेगा ही वो समय हो गया पूरा हो गया उसका चला जाता है छोड़ो इसमें जैसा व्यक्ति आया जैसा अधिकारी वैसा ऑपरेशन किया उन्होंने इसी प्रकार से जिस, जिस प्रकार की आप तो अज्ञानी हो कितनी आपकी कामना है किस प्रकार की कामना है कौन सी है उसके अनुसार आपको साधन बता दिया अज्ञानी के लिए साधन सब परि बोल दिया तो अधिकारी भेद से शास्त्र प्रश्न वृद्धवात उपदेश दे रही है नहीं तो एक ही व्यक्ति के लिए वृद्ध बात तो कह नहीं सकती कर्म अज्ञानी हो अज्ञानी के लिए तो ब्रह्म भी है और तो अज्ञानी भी है दोनों भेदगा देगी वेद श्रुति आत्मज्ञान तो भी उसी के लिए कह रहे हैं और कर्मकांड भी उसी के लिए कहे दोनों नहीं हो सकता कि प्रवृत्ति निवृत्ति परस्पर विरुद्ध है ज्ञान के लिए निवृत्ति अपेक्षा है कर्म के लिए प्रवृत्ति की अपेक्षा है और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों बैठो और चलो भी दोनों कैसे होगा गति एक व्यक्ति के लिए संभव है क्या वृद्ध होने असंभव है या तो बैठे रह सकते हो या तो चलते रहोगे दोनों एक करोगे बैठे भी रहो और चलते भी रहो दोनों कैसे होएगा? उसी प्रकार होकर भी है कर्म भी करो ब्रह्म ज्ञान भी लो झाड़ो दोनों काम नहीं हो सकता वृद्धार्थ पद का तरपत्य है नहीं एक, एक व्यक्ति के लिए प्रतिवर तो बात नहीं कह सकती श्रुति हा बिंदु अधिकारी के लिए प्रतिवृद्ध तो अलग अलग बातें कह रही है तो कोई विरोध नहीं नहीं एकस्मिन कृताकृत संबंधित विपरीत बोध ही एक ही व्यक्ति को यह बात नहीं कह सकती श्रुति तुम कृत और अकृत के असंबंधी हो यह कह रही है और कृताकृत का संबंधी भी हो यह भी कह दे दोनों के दोनों बात नहीं हो सकता तुम कर्म संबंधी भी हो तुम कर्म का असंबंधी भी हो ये दोनों कैसे हो सकता है यथा शीतोष्णता अग्नि है अग्नि ठंडा भी और गर्म भी है दोनों बात कैसे हो सकता है अग्नि ठंडा भी है गर्म भी है जिस प्रकार नहीं हो सकता इसे एक व्यक्ति आप नहीं बोल सकते तुम जो है पापी भी हो और पाप रहित भी हो पुण्य पाप वाला कृताकृत कर्मी भी हो और तुम कृताकृत अकर्मी भी हो कर्म असंबंधी हो कर्म संबंधी हो दोनों बातें नहीं हो सकते एक व्यक्ति में ताप नियोग अविषनात्म दर्शित जोदिषा प्रयोजनात्म तो भाव अच्छा न कर्म इत्युत्तम इस पूरे प्रघटकों का सार दे रहे हैं इसका मतलब यह हुआ यह ब्रह्मज्ञानी का क्योंकि अकर्त्री अभोक्त्री आत्मदर्शी होने के कारण से और विद्वान के को कोई प्रयोजन न होने के कारण से भी विद्वान कर्म का विषय माने विधि का विषय नियोग का विषय नहीं होता ऐसी सिद्ध इदानी गया इधानी स्वतः सहयोग रूप प्रयोजना अभाव स्वरोग काम अपि साधीयत इत्याशं स्वभावत प्राप्त प्रयोजनार्थिता प्रयोजना तदुकाय शास्त्रेन बोध्यते नतु सापि साधीये तो पूर्व पक्षी कह सकता है वेद का स्वभाव आप चाहो न चाहो आप में डाल देगा आप वेद आज की इच्छा नहीं वेद आपके स्वर्ग की इच्छा पैदा कर देगी श्रुति आपके अंदर स्वर्गीय की इच्छा को उत्पन्न कर देगी आधान करेगी गुणाधान करना गुणाधान करते, करते हैं ना आप छौकते हैं छौ क्या हुआ? गुण का गुण विशेष आधान हो गया किसी भी चीज को करते हैं गुणाधान जैसे धो लिया धोने का मतलब गुणाधान करना शुद्ध कर दिया आपने एक गुण का आधान किया इसी प्रकार से पूर्व पशु आप चाहो ना चाहो जैसे चाहो चाहता आप आधान करते ब्रह्म ज्ञानी में इष्ट के योग या अनिष्ट के भले इच्छा ना हो कितु तो वेद उसके इच्छा का आधान कर डालेगा जबरदस्ती ब्रह्म ज्ञानी के अंदर भी स्वर्गाली इच्छाओं को जबरदस्ती डाल देगा तब तो उसको कर्म करना पड़ जाएगा तब वही। पहले कई बार शास्त्र होता तो होता। है, कारक नहीं शास्त्र क्या है ज्ञापक है कारक नहीं शास्त्र तो बता सकता है साधनों को लेकिन आपकी इच्छा को पैदा कर नहीं सकता आपके दिमाग में जब घुसा नहीं सकता कोई बात को ये शास्त्र जब उसे घुसाने लग जाए तो सब सब्जानी हो जाए लेकिन शास्त्र पढ़ते रहते हो, दिन रात तो घुसती है नहीं।, इसका शास्त्र अंदर कोई नहीं करता है इसलिए कुमार भट्ट ने स्पष्ट ही कहा ना वह उन साधनों का बोध कराती है जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि की ज्ञात नहीं है प्रत्यक्ष वेदता वेद प्रमाणों के द्वारा जिन जिन चीजों आपको मालूम नहीं होता उन को बताने का का काम काम ही वेद काम है इसलिए यह सोचना इष्ट का योग और का योग यदि प्रम्भ ने भले न चाहता हो तो उसकी इच्छा स्वर्ग आदि का वेद ने पैदा कर देगा ऐसा मत कहो न चिष्ठ योग चिकित्सा आत्मनो अनिष्टियोगित्सा जीवात्मा के अंदर योग की इच्छा या अनिष्ट की जो इच्छा है वह सगल प्राणी में सामा देखता है शास्त्र कृत यही शास्त्र कृत माना जाएगा तु तो उभयम गोपाल आदि नाम च न दृश्य लेकिन गोपाल आदिओं में गो को पालने वाले जो शास्त्रों को पढ़े नहीं है उनमें फिर इच्छा क्यों दिख रही है या आप मानते हो सगल प्राणियों में जो स्वर्गारी की जो इच्छा है वह शास्त्र के द्वारा डाला हुआ है फिर तो यदि शास्त्र प्रति ही मानोगे फिर जो शास्त्रों को पढ़े लिखे नहीं है उनमें कोई इच्छा नहीं जगनी चाहिए उनकी इच्छा क्यों जग रही फिर सर प्राणान्त दर्शनार्थ शास्त्रे असल प्राणियों में स्वर्गाधिक इच्छा देखने को मिलता है और वह शास्त्र ही है ये ऐसे कहोगे यह दोनों ही बातें घटेगी नहीं चिकित्सा इच्छा शाम फल इच्छा क्योंकि ग्वाल बाल वगैरह जो है जो शास्त्रों को पढ़े नहीं उनमें न दृश्यता अशास्त्र ज्ञता उनमें कोई स्वर्गाधिक इच्छा नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि लोग शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है उनमें भी दिखाई दे रहा है यदि प्राप्त है विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र कथम तत्व्यता पुनः उत्पाद शीतताम तमिव चान यह सिद्धांत अब स्वीकार कर लिया जो चीज अब प्राप्त है उसी को शास्त्र के द्वारा बोध कराया जा सकता है और जिस व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त है उसे क्या कराएगी श्रोधी तृत कर्तव्यता विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र कृतम और कृत और कर्तव्य का विरोधी आत्मज्ञान शास्त्र के द्वारा संपादन कर दिया गया तो वह कथम तत्व कर्तव्यता ऐसे ज्ञानी की हृदय केन्द्र उस ज्ञान के उद्धव कर्म कर्तव्यता को पुनः श्रुति कैसे उत्पन्न करेगी जिस प्रकार जिस प्रकार से में शीतलता को कोई पैदा नहीं कर सकता सूर्य में अंधकार को कोई पैदा नहीं कर सकता इस ब्रह्मज्ञानी में कर्म की इच्छा प्रवृत्ति को तो कोई पैदा शास्त्र क्या कोई भी किसी प्रकार से उस प्रवृत्ति को उत्पन्न नहीं कर सकता याद कर्तव्य तो में ज्ञान विरोधी कर्तव्य ज्ञान का विरोधी आत्मज्ञान जिसके अंदर पैदा हो गया है और वह आत्मज्ञानवान वन पुरुष के अंदर फिर दोबारा इधम मम कर्तव्य ऐसा विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता तो पूर्व पक्षी कहेगा ऐसा आत्मज्ञान उत्पन्न नहीं होता है आत्मज्ञान सर्व कर्म क्या रूपा स्वरभुत जो है कर्म अक्रिय स्वरबूत ब्रह्मज्ञान उत्पन्न नहीं होगा अरे शास्त्र ऐसे ज्ञान को बोध नहीं कराता न बोधित विधि न क्यों नहीं बोध कराएगी पूर्व का आशय वहां विधि का भाव होने से विधि ही बोध करा सकती है ना विधि है नहीं ज्ञान कांग्रे पाला पंक्ति विद्य भाद वेदांता न विधि का भाव होने से वेदांतों के द्वारा उस प्रकार नहीं होगा अभिमुखीकरणार्थत्वाद् विधेय कि पुरुष को कर्तव्यता की ओर अभिमुख करने के लिए विद्या होती है ये आत्मज्ञान विमुख विधि स्वरूप अर्थवाद यहाँ आत्मज्ञान का क्यों करने के लिए विधि का सुरभूता स्वरूप विद्यमान है तत्पर वाक्यक्ष महान वाक्य विद्यमान है अतएव आपके कहना ठीक नहीं है विधि नहीं है ऐसा मत कहो हम भी विधि मानते वेदांत में भी आत्मज्ञान का विधि मानते हैं कैसे समात्मा विद्या देखो शीत के ब्राह्मण प्रशित तीसरा मंत्री सोलह इतम आदि वाक्य नाम तत्प्रपाद इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य है जो कि आत्मज्ञान तो का विधान करता हुआ सर्वकर्म रहित क्रियास्वरूप रहित स्पष्ट किया है तत्प्रतपाद मैंने जीवरूपेण अवस्थित ब्रह्म जीवरूपेण अवस्थित ब्रह्म परकी कथन किया है उत्पन्न से अबाध्यम न अनु अनुत्म अनुपन्ना, भ्रांत शक्य वक्त पूर्वशिखाता है चलो ये वेदांत ज्ञान भले पहले भी कर देगा लेकिन जो ज्ञान पया होता है वह भ्रांति है अहम ब्रह्मा भ्रांति है पूर्व या तो ये कोई ज्ञान पैदा नहीं करेंगे सब वाक्य का क्यों आपके अंदर वास्तव में जगद मिथ्या और ब्रह्म सत्यम यह ज्ञान पैदा ही नहीं करेगा यदि करता भी है तो भ्रांति झूठा हो नहीं सकता ऐसे पूर्व शिक्र है तो सिद्धांतिका आप नहीं कर सकते एक बार जिसके अंदर आभ्रमात्म विज्ञान उत्पन्न हो गया वो अपाध्यमान होने के नाते उसको भ्रांति नहीं कर सकते और अनुत्पन्न भी नहीं कर सकते भ्रांति कहते हो तो ज्ञान से बाधित होना चाहिए ना जैसे सर्प ज्ञान को भ्रांति कहते हैं कि रज्ञान के भ्रांति है ये कह नहीं किसी भी चीज को भ्रांतिक कहना है तो उसका बाधक ज्ञान बताना पड़ेगा इदम रज्रांति है क्यों क्योंकि जो है शुक्ति इसके द्वारा उसका बाध हो जाता है स्मी यह ज्ञान अपाध्य ज्ञान होने के नाते यह उत्पन्न ही नहीं होता यह भी नहीं कह सकते हो यह भ्रांति है यह भी नहीं कैसे नहीं सक्य वक्तुम ऐसा जुड़ गया अनुत्पन्न भ्रांतमी वक्तुम न सक्य नाम उत्पत्पन्न है ना वाक लेना अबाध्य मानवात् न अनुत्पन्नम जो न है वो अंश जुड़ेगा अनुत्पन्नम भ्रांतम विदुषत प्रयोजनाभाव न कर्मी प्रवृत्तम पूर्व पक्षी कहता है चलो भाई आपने जो कहा कि विद्वान का कोई प्रयोजन न होने से वह किसी कर्म प्रवृत्त नहीं होता निवृत्त भी नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता है भाव निवृत्ति पारायण क्यों हो रहा है वो निवृत्ति क्यों हो रहा है किसी चीज से निवृत्ति भी कोई प्रयोजन है क्या जिसके लिए जिस प्रकार से प्रवृत्ति के लिए कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए प्रवृत्ति नहीं होता कहते हो निवृत्ति के लिए भी कोई प्रयोजन नहीं है इसलिए निवृत्ति भी नहीं होना चाहिए पर क्यों ले रहा हो? ले ले भी नहीं लेना चाहिए बेकार है सन्यास लेना पूर्व पक्षी त्याग प्रयोजनाभाव से त्याग में भी प्रयोजनाभाव समान होने के नाते इसलिए जिस प्रकार से प्रवृत्ति में विधि लागू नहीं होता प्रवृति पर विधिया लागू नहीं होते निवृत्त पर लागू नहीं होना चाहिए क्या प्रयोजना भाव से तुल्य प्रमाण है दोनों ही प्रयोजना भावत्व तो प्रवृत्ति दोनों में समान विद्वान के दृष्टिकोण में गीता प्रमाण दे रहे नाकृत कश्चन तीन अठारह यदि स्मृत है देखो आमगिरी में पहले विदिश प्रयोजनाभाव न कर्मणि प्रवृत्ति तरह त्याग भी प्रयोजनाभाव तवृत्ति सी शंकते उसका त्याग में भी वास्तव में प्रवृत्ति भावात प्रवृत्ति का वाह होने से वहां पर भी जो है समान है त्यागे भी जिसे प्रयोजना अभाव कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता विद्वान का नहीं हो कहा उसी प्रकार से कर्म त्याग में भी उसका रुचि नहीं होनी चाहिए क्यों तवृत्ति सैगे तस्वीर कर्मण अर्थ नस्त अकतेन कर्मा अह लोक नृतकर्म के द्वारा कोई प्रयोजन नहीं होता अकृत मने कर्म के अभाव में उसको प्रयोजन नहीं होता गीतासुस्मरनागे प्रोजनाभाव से तोल्यम चेतन्वय अपनी शंका को विस्तार करता यह ब्रह्म विदिता भ्रम वित्थानी जो कहा गया था विदित्वा जीव ब्रह्म ब्रम को जान करके उस ब्रह्म को जान करके वित्थान में कुरियात सन्यास अवश्य ग्रहण करना चाहिए कर्मत्याग त्याग व्यापार आत्मगत व्यापार से क्लेश आत्मगतवा कर्मत्याग भी क्या है एक व्यापार मानोग हो भी एक क्रिया है कर्म को त्यागना भी क्रिया मान लोगे, फिर तो वह भी क्रिया क्लेशात्मक तो हो जाएगा दर्द हो जाएगा करना चाह रहे हैं कर्म त्याग कोई क्रिया नहीं है इसलिए समानो दोष रोजना भावी जो लोग कहा था कि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म को जानने के बाद संन्यास लेना चाहिए उनके प्रति हमारे कहना है कि भाई देखो समानो दोष जो समान है प्रवृत्ति का न होने में प्रयोजनाभाव है निवृत्ति के भी न होने में प्रयोजनाभावी हेतु तो माननी चाहिए सिद्धांत कहता है अक्रिया मातृत्वादान से विन जो संन्यास है वह अक्रियात्मक होता है क्रिया कुछ भी कुछ न करना ही संन्यास है कुछ न करने का मतलब क्या कुछ न करने का में चुपचाप बैठ जाए खाना भी नहीं खाना पिछा भी नहीं करना भी नहीं करना कुछ भी नहीं करना नहीं करने का मतलब है शरीर से होता हो के साथ आप संबंध को करना आप कर रहे हैं कब होता है आपने किया हम कर्म ने किया पुण्य किया पाप किया तब कहा जाता ना जब उस क्रिया के साथ कर्तृत्व संबंध हो आपने सोचा मैंने किया है कर्तृत्व आ जाए तब आपको तो उस क्रिया के साथ संबंधी हो गए और ये क्रिया हो रही है शरीर से और उसके साथ संबंध अपने कर्तृत्व का जोड़ा नहीं नाम कर्ता निश्चय कर लिया न निश्चय तो फिर शरीर से कर्म होते हुए भी आप उस कर्म को नहीं करने कहा जाएगा लेकिन अर्जुन ने तो लड़ा नहीं बर्बरी ने क्या कहा पूरा युद्ध होने समाप्ति के बाद बरबरी से पूछे बताओ भाई किसने किसको मारा घटोत्कच बेटा भीम का पोता था ना बरबरी शुरू युद्ध की शुरू में आ गया और कहा क्यों तुम लोग लड़ रहे हो कृष्ण को अर्जुन सब को सबको बोले छोड़ो मैं दो बाण में सबको निपटा देता हूँ ग्यारह श्रेणी से ना दुर्योधन का दुर्योधन सहित दो बाण में खत्म कर दोगे कैसे करोगे कभी एक बाण से मैं सबकी पूजा करूंगी सब मेरे से बहुत बड़े हैं मैं तो बच्चा हूं भीम का पोता है ना ये सब तो मेरे से बड़े हैं इसलिए पहले तो मैं इनकी पूजा करूँ तिलक लक दूंगा और दूसरे में सब अधर्मी पक्ष पड़े इसे सबको खत्म तो करूंगा भगवान कृष्ण देगा तो कमाल है सबकी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगा कोई किसकम मारने की प्रतिज्ञा गिल्ले रखा है फिर भी कहा चलो एक बाढ़ छोड़ो सबकी पूजा करो देखते हैं जहां उसने एक बाढ़ छोड़ा वो उतनी लाख में बट करके सबके तिलक लग गया दूसरा कैसे उसने लगाया भगवान ने काट सारी तेरे तो खेल जाएगा। उसको फिर उनने प्रार्थना जिंदा रखा उस खोपड़ा को उसने प्रार्थना किया ठीक है आपने मार दिया लेकिन मैं युद्ध को देखना चाहता तो हूँ भगवान ने कहा ठीक उस पहाड़ पर रहो जो तथ पहाड़ पे वहां बैठ के तुम्हारे खोपड़ी से तुम देखते रहते वहां से देखता रहा हो पूरे युद्ध होने के बाद सब अहंकार करने लग गए मैंने हमुक को मारा मैंने हमुक को मारा अर्जुन भी बोलने लगा हमु हमुख मार दिया तब तो भगवान किसने कहा चलो सब पूछते बरबरी से बर्वरीग ने कहा किसी ने किसी कि कि को मारा ही नहीं सब सुभ चक्र घूमता रहा सुभ्रष्ण चक्र घूम रहा है सबको मार रहा है अपने आप धीरे धीरे सबको निपटाया उसने क्रम से किसी ने कुछ ही नहीं किसी की माया से चल रहा तो कहने का मतलब यहां पर जो है आपकी कर्तृत्व भोक्तृत्व संबंध मुख्य है कर्तृत्व संबंध है आप कर्ता भोक्ता होने से आपके साथ कर्म संबंध हो जाएगा नहीं तो क्रिया अक्रिया सन्यास मैंने कर्म त्याग अर्थात निवृत्ति का मतलब क्या अक्रिया मात्र ही है और कुछ नहीं क्योंकि क्रिया क्या है अविद्यामित्तो ही प्रयोजन से भाव न वसुधर्म क्योंकि प्रयोजन का होना न होना यह वस्तु का स्वभाव नहीं होता यह तो अविद्यामित्तक हो